हिम आद पर्वत पर भगवान शिव जी का निवास यह गत काल का क्षण क्षण में चंचल है ऐसी दिखलाई दिया करती हैं जैसे सागर में संदोप्त बड़वा मुख पावक होता है मंदिर के प्रांगणों में भी सस्य पूर्ण होते हैं हे विरुपाक्ष अन्य स्थान में मैं शास्त्रों की उद्भूति उत्पत्ति को क्या बतलाऊं श्यामल और राजत कक्षों से यहमान विशद हो रहा है जिस तरह से मंदिर अचल के वृक्षों के समुदाय के पत्रों से क्षीर सागर होता है वह कुसुमों की श्री इससे कुटज का सेवन करते हैं मयूर मेघों की ध्वनि से बार बार परम हर्षित होते हैं और वे निरंतर वृष्टि की सूचना देने वाले हर एक वन में अपनी बाणी को बोला करते हैं हे अत्यंत घोर काले मेघों की ओर मुक हुए चातकों की धुनी का आप श्रवण करिए जो कि वृष्टि की समीपता को सूचना देने वाला है इस समय में आकाश में इंद्र के धनुष ने अपना स्थान बना लिया है अर्थात इंद्र धनुष दिखलाई देता है जिस प्रकार से धारा के सरों से ताप का भेदन करने के लिए मानो यह उद्गत हुआ हो मेघों के अन्याय को देखिए जो कि कारकों अर्थात ओलों का उत्कर उसी भात चातक और अनुगत मयूर को ताडित करता रहता है। सेखी मयूर और सारंग का प्रभव मित्र से भी देखकर हे गिरीश हंस बहुत दूर देश में स्थित मानो सरोवर को गमन किया करते हैं। इस विषय काल में कंटक और कोरक अपने घोंसलों की रचना किया करते हैं। आप बिना ग शांति को प्राप्त करते हैं हे पिनाक धनुष के धारण करने वाले वह विशाल मेघों से उठी हुई भीती डर मुझको बाधा कर रही है आते मेरे कहने से आप शीघ्र ही निवास स्थान के लिए यत्न करिए हे ब्रखवद् भज कैलाश में अथवा हिमालय गिरी में या भूमि में आप अपने योग्य निवास स्थान को बनाइए उस दाक्षायणी के द्वारा एक बार ही इस प्रकार से कहे हुए संभू ने उस समय में थोड़ा हास किया था जो शंभू अपने मस्तक में स्थित चंद्रमा की रश्मियों से पोषित आनंद मुख वाले थे इसके अनंतर महान आत्मा वाले सभी तत्वों के ज्ञान से सुसंपन्न मंद मुस्कराहट से अपने होठों के संपुट को भेद न करने वाले शिव परमेश्वरी देवी को तुष्ट करते हुए बोले ईश्वर ने कहा हे मनोहर आपकी प्रीति के लिए जहां पर भी मुझे निवास करना चाहिए हे मेरी प्यारी वहाँ पर मेघ कभी भी गमन करने वाले नहीं होंगे इस मही व्रत अर्थात पर्वत के नितंब के समीप पर्यंत ही मेघ संचरण किया करते हैं हे मनोहर वर्षा ऋतु में भी इस प्राले के धाम गिरी के अंदर सदा मेघों की गति वहीं तक है उसी भांति कैलाश की जहाँ तक मेखला है वहीं तक मेघ संचरण करते हैं उसके ऊपर वे कभी भी गमन नहीं किया करते हैं। सुमेरु के वारिद के ऊपर बलाहक मेघ नहीं जाया करते हैं। पुष्कर और आवर तक प्रवर्ती उसके जानों के मूल तक ही रहते हैं। इन गिरिंद्रों पर जिसके भी ऊपर आपकी इच्छा हो है प्रिये, जहां पर भी आपका मन हो, वही आप मुझे बतला दीजिए। सदा हिमालय गिरी में स्� आपके कौतुक उपदेय हैं जहां पर शवर्ण पक्षियों के द्वारा बिहार के द्वारा आपके कौतुक हैं अनिलों के तथा मधुर वाले पक्षियों से तुम्हारे कौतुक होंगे सिद्धों की सिंधांगनाएं आपके साथ सखिता की अर्थात सनातनी सखी की भावना इच्छा करने वाली होती हुई स्वेच्छापूर्वक बिहारी के द्वारा पर्वत पर कौतुक के सहित आपका उपहार करती के द्वारा फल आदि दोनों के सहित वहां पर आएंगे जो देवों की कन्याएं और जो गिरी की कन्याएं हैं जो तुरंग मुखी नागों की कन्याएं हैं वे सभी निरंतर आपकी सहायता करते हुए अनुमोद के विब्रमो के द्वारा समाचरण करेंगे आपका वह अतुल रूप है अर्थात ऐसा है जिसकी समाचरण तुलना ना हो आपका मुख परम सुंदर है अंगला अपने शरीर की कांति के संग को देखकर अपने बपुमे और रूप गुच्छों में खेला करेंगे इससे निरनिवेश ईश्वर से चारों रूप वाली हैं जो मैन का अप्सरा पर्वत राज की जाया के रूप और गुणों से तीनों लोकों में ख्याति वाली हुई थी वह भी सूचनाओं से आपके मन का अनुमोदन नित्य किया करेंगे गिरिराज के द्वारा वंदना करने के योग्य पुरंधरी वर्गों के साथ उदार रूपा प्रीति का विस्तार करते हुए उनके द्वारा सदा अपने कुल के लिए उचित गुणों के समुदायों से प्रीति में समन्वित प्रतिदिन आपकी शिक्षा करने के योग्य हैं हे प्रिय अतीव विचित्र कोमलों के संतान पर मोद से कुंजों के समुदाय से समावृत होने वाले और जहाँ पर और सदा ही वसंत का प्रभाव विद्यमान रहता है क्या वहाँ आप गमन करना चाहती हैं समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले वृक्षों से और कल्प संज्ञा वाले शार्दूलों से जो संचन्न है वहां पर जिसके कुष्मों का उपयोग करोगी हे महाभागों जहां परश्वापद, गण परम प्रशांत हैं जो मुनि और यतियों से सेवित हैं अनेक प्रकार के मृग गणों से समाव्रत हैं ऐसे देवों का आले है इस पटी के वर्ण युक्त विप्र आदि में रजत चांदी के निर्मित में विराजत हैं जो मानस सरोवर के वर्गों से दोनों ओर परिशोभा वाला है जो हिरण्यमय रत्नों के नाल वाले पंकजों तथा मुकुलों से आभ्रत है तथा शिशुमार शंख कक्षक मकर झपों के द्वारा निमेशित और मंजुल नीलोत्पल आदि से समन्वित हैं, देवी के सैकड़ों स्नानों से सख्त संपूर्ण वाले कुमकुमों से युक्त विचित्र मालाओं के गंध से युक्त जनों से अपूर्ण एवं स्वच्छ कांति वाले शारदुल से तरुओं से जो तीर पर स्थित थे उनसे उपशोभित मानव नृत्य करते हुए शास्त्रों के समुदाय से अपनी संभव का व्यंजन करते हुए कादम्ब सारस मत चक्रांगों के नाम समुदाय से शोभित मधुर ध्वनि करने वाले मोद को करने वाले भ्रमर आदि से युक्त इंद्र यम कुबेर करुण पुरी से शोभान्वित देवों का आलय मेरू जो की उन्नत है जो रंभा सची मैन का आदि रंबो रुगण सेवित हैं क्या आप सबके सार्वभूत महागिरि की इच्छा करते हैं वहां पर सैकड़ों देवियों से समन्वित अवसरागणों के सहित सेवा की हुई सची इंद्राणी आपके लिए समुचित सहायता करेंगे मेरे कैलाश अंचलों के सिरोमणि को जो सतपुरुषों का आश्रय और वित्तीय कुबेर की पुरी से परिराजित है क्या ऐसे स्थान के प्राप्त करने की इच्छा करती हो हे सुंदरी गंगा जल से ओग से प्रयत्पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रभा से संयुक्त दरियों में और शानों में शिखरों में सदा यक्ष की कन्याओं से सम्मोहित अनेक मृग गणों से सुसेवित सैकड़ों पद्मकारों से समाव्रत जो सभी गुण गणों से सुमेरु की तरह ही तुल्य हैं इन स्थानों में जहां पर भी आपके अंतःकरण की स्प्रिया हो उसे शीघ्र ही मुझको बतला दो वहां पर ही मैं आपका निवास बना दूंगा मारकंडे मुनि ने कहा इस प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा कहने पर उस अवसर पर दाक्षायणी ने धीरे से अपनी इच्छा को कहने पर प्रकाशित करने वाला वह वचन कहा था श्री सती जी ने कहा इस हिमालय में ही अपना निवास स्थान आपके साथ चाहती हूं आप शीघ्र ही इस महागिरी में ही निवास करिए श्री मार्कंडे महर्षि ने इसके अनंतर उस देवी सती के वाक्य का श्रवण करके भगवान शंकर परम अधिक प्रसन्न हुए और उस दाक्षायणी के साथ जो हिमवान का शिखर था उस पर चले गए थे वह हिमालय का शिखर सिद्धों की अंगनाओं से युक्त था और मेघ एवं पक्षियों के लिए अगम्य था अर्थात वहां पर मेघ तथा पक्षी भी नहीं जा सकते थे उसके मरो मन्नत तथा मरीच वंसे सुशोभित शिखर पर उन्होंने गमन किया था मार्कंडे मुनि ने कहा वह अनेकों कनकों के रूपों से रत्न सुशोभित शिखर था वह शिखर सूर्य के समान उन्नत था उस शिखर को सती सखा शिव ने प्राप्त किया था उसमें जो स्फटिक पाषाण था और एवं द्रमो से राजित था विचित्र पुष्पों की लताओं से तथा सरोवर से संयुक्त था वहां प्रफुल्लित वृक्षों की शाखाओं की टहनियों पर गुंजार करते हुए भर्मरों के द्वारा परम शोभा हो रही थी विकसित कमलों के द्वारा तथा नील कमलों के समुदाय के द्वारा चक्रवाकों को समूहों से और कादम्ब से सोभी था प्रमत्त सारस क्रंच और नीलकंठ इनसे जो शब्दाय था हुआ एवं कोकिलों की मधुर ध्वनियों से तथा मृगों से सेवित था तुरंग के समान मुखों वाले सिद्धों अवसराओं और गुहयकों से विद्याधरों देवियों तथा किन्दरों के द्वारा विहार किया हुआ था पर्वतीय पुरेन्द्रियों से और कन्याओं से वह समन्वित था